आली ही रंग बिरंग खिलोने वाली मैं तो चमकी हूं मतवाली मैं तो चमकी हूं मतवाली ही हाथ में मेरे सा जादू हाथ में एक जादू अरे खिलौने यूं ही बना दूं डिब्बे डंडी कागज दे दो दो, दे दो हरे दे दो हरे दे दो डिब्बे दंडी कागज दे दो उससे भी मैं दिल बहला दूं उससे भी मैं दिल बहला दूं हमे तू हमे तू हमे तू चमकी झमकी वाली रिमे तू चमकी आहा चमकी आज तो बहुत चमक रही हो इतने उजले कपड़े पहनकर कहां जा रही हो अरे कोपतलाल जाना कहीं नहीं है साफ उजले कपड़े पहनकर बच्चों से मिलने आई हूं तुम ही बताओ मैले कपड़ों को धोकर साफ नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ना बात ये हुई पोपटलाल के कल मैं खिलौने बेचने गई हूं चलते-चलते बहुत थक गई पेड़ के नीचे धूल मिट्टी में ही सो गई आज देखा तो कपड़े बहुत मैले लग रहे थे सूरज का उजाला होते ही मैंने कपड़े धोए और बच्चों से मिलने आ गई पर चमकी माना सूरज उजाला देता है हम्म पर चंदा की चांदनी भी तो उजाला देती है देती है रात को भी कपड़े धो सकती थी हम्म वैसे तो दिया भी उजाला देता है और लालटेन भी पर सबसे ज्यादा उजाला सूरज देता है सूरज हम हमें उजाला सूरज देता हमें उजाला चांद देता हमें उजाला दिया भी देता उजाला सबको अच्छा लगता भाई वाह दोस्तों बड़ी अच्छी कविता बन गई तुम भी दोहराओ ना इसे हमें उजाला सूरज देता हमें उजाला चांद देता हमें उजाला दिया भी देता उजाला सबको अच्छा लगता हाँ बच्चों शूरज के उजाले में गर्मी होती है उसी गर्मी से मेरे कपड़े जच से सूखे और पट से मैं तुहारे पास आ गई साफ उजले कपड़े पहन कर हाँ उजले की बात से एक कहानी आदा गई बच्चों सुनोगी कहानी तो सुनो एक तालाब के किनारे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था बरगद के पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां रहा करती थीं कौवे रहते थे मुर्गा भी रहता था तालाब के किनारे बत्तख और बगुले रहते थे बगुला रुस पानी में खड़ा होकर गाता लंबी लंबी चोंच मेरी लंबी लंबी टेप लंबी लंबी चोंच मेरी लंबी लंबी टेप एक पैर पर खड़ा मेरा लगता जैसे झटपट करता एक पैर पर खड़ा मेरा लगता जैसे झटपट करता कैसे के पंख बहुत अच्छे लगते थे और वो इसी खुशी में गाना गाता रहता था लंबी लंबी चोंच मेरी लंबी लंबे लंबे पैर एक पैर पर खड़ा मैं रहता लगता जैसे जब तक करता जैसे मछली आती पास हड़ब के खा लेता हूं आप चोंच के पीले पैर भी पीले चोंच भी पीली पैर भी पीले पंख हैं मेरे उजले उजले पंख हैं मेरे उजले उजले एतन, जैसे ही बगुले ने गाना फंक किया वैसे ही एक बतख वहां तैरती हुई आई और बूढ़ी मैं बोलती हूं टट टट कर मैं बोलती हूं टट टट कर मैं टूटे रसरसर कर सांझे तोड़-तोड़ तमनी में उसको जोड़े पहन रहे तोड़-तोड़ तमनी में उसको जोड़े जोतखारंग है बिना बिना जोतखारंग है बिना बिना पंखकारंग है पुजला पुजला पुजला पुजला मैं बोलती हूं तक तक तर मैं बोलती हूं तक तक तर मैं तू तेरे सर सर पंज सर पंजे है तोड़ तोड़, तोड़ चमड़ी में उसको जोड़े पंजे है तोड़ तोड़ चमड़ी में उसको जोड़े चोट का रंग है पीला पीला चोच का रंग है पिला पिला पंख का रंग है उजला उजला उजला उजला उजला अच्छा फिर क्या हुआ? बगुला और बता रोज गाना गाते और अपने उजले पंख की दीम हापते जब हर गुशनी ये दोनों का गाना सुना तू उसका भी गाने का मन हुआ खरगोश ने गाया लंबे लंबे मेरे कान छोटे लाल मेरे आंख लंबे लंबे मेरे कान छोटे लाल मेरे आंख फुदक फुदक से चलता हूं मैं सर्पतो सर्पतो दोता हूं रंग है मेरा उखला उखला लगता कितना भला भला रंग है मेरा उखला उखला लगता कितना भला भला लंबे लंबे मेरे कान छूटी लाल मेरी आיס पुदक Fudakar, Caltat, Ho, Mè Serpà, Serpà, Dòrta, Ho, Mè Reng, Hai, Mèra, Ujla, Ujla Llegta, Kitna, Bhala, Bhala Hmm Tu, Bagula, Bata Or, Khargosh Ruz, Yhe, Gana, Gaathe Hmm Or, Apeny, Apeny, Ujla, Reng, Ki Tariq, Karate Haa पेर पर बैठा कवा, रोज सब के गाने सुनता था। उनकी देखा देखी, एक दिन उसने धी गाना शुरू किया। कर देता हूँ खुब सपाई। रंग है मेरा उजिला उजिला लजिता कितिना भला भला। बोली मेरी मैं तो जहां जहां भी जाओं जूठा गंदा खा कर भाई। कर देता हूँ खुब सपाई। हे मेरा उजला उजला लगता कितना भला भला आ, आ, आ, आ। कौवे का गाना सुनकर सब बोल उठे तेरे पंख उजले कहां हैं बड़ा आया अपना उजला रंग बताने वाला चल जा यहां से हमारे साथ तो वही गाना गा सकता है जो उजले रंग का हो काला कलूजा कहीं का कौवे को गुस्सा आ गया उसने सोचा कि वो भी उसे पंख कर लेगा कौवा उड़ता उड़ता गया दर्जी के पास और बोला दर्जी भैया दर्जी भैया उचली कमीज सी दो भैया उजले पंख का गाना गाऊं बतत बगले का दोस्त कहां हूं दर्जी ने कहा ए मेरे पास समय नहीं है कल आना कौवा उड़ता हुआ गया रंगरेष के पास और बोला क्या बोला वो बोला रंगरेष भैया रंगरेष भैया मुझको उजला कर दो भैया उजले पंख बनाकर जाऊं सबके साथ मैं गाना गाऊं कौवे ने रंगरेष को पूरी बात सुनाई राघरेश को बहुत हंसी आई उसने कौवे को समझाया ऐसे कोई उछलान नहीं होता चल आज तो मैं तुझे रंग दूं पर अगर रंग उळ गया तब तू क्या करेगा जा तू जैसा है वैसा ही अच्छा है पर कौवे ने बात नहीं मानी रंग्रेश के आंगन में इस बड़ी बर्तन में सफेद रंग का घूल पा था। कव्वे ने उसमें खूब डुक्तियां लगाएं। कव्वा सफेद हो गया। अब वो गाने लगा। मेरे उजले उजले पंख मेरा उजला उजला अंग मेरे उजले उजले पंख मेरा उजला उजला रंग मेरे उजले उजले पंख मेरा उजला उजला रंग मेरे उजले उजले पंख मेरा उजला उजला अंग गाते गाते पहुंचा बरगद के पेड़ पर बगुला बतख मुर्गा कोई उसको पहचान नहीं पाया सबने सोचा कि यह कोई नया पक्षी बरगद के पेड़ पर रहने आया है अब कव्वा भी बता बगुले और मुर्गे के साथ गाना गाने लगा एक दिन सब गाना गा रहे थे तभी जानते हो क्या हुआ क्या हुआ तभी बारिश होने लगी बत्तख और बग्ला बारिश के पानी में खूब खेले खूब खेले खरगोश बिल में घुस गया जानते हो कौवे का क्या हुआ हम्म कौवे का सारा रंग पानी में घुल गया हां और उसका असली रंग निकल आया सब कौवे को सबने खूब चिढ़ाया खूब चिढ़ाया आया था उजला बनकर भागा है काला बनकर आया था उजला बनकर भागा है काला बनकर बच्चों ऐसे कोई उजला बन सकता है क्यों कैसी लगी कहानी अच्छी लगी ना और अब मैं चलू